भद्रं कर्णे शृणुया मेवा भद्रम पशेम्क्षज्रा स्थि सुषुवा गुशस्तनुर्सेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्तिहाद स्वस्ती नक्षो नरष्टनिमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शांति शांति शांति शराव बातरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वरों गुररात्मे मूर्ति मूर्तिद विभागिने वोम शांति शांति नम ओवीय प्रश्नोपनिषद के प्रथम मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की भी चर्चा हो चुकी है द्वितीय मंत्र की चर्चा प्रारंभ होनी है <coughs> अब यानी इसकी टीका वगैरह सब हुआ है ना द्वितीय मंत्र का हम लोग उच्चारण कर लें सहुअस ऋचि अरिषि रुआच भूये तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सर यथा कामं प्रश्ना पृछत यदि विज्ञायाम इति तोतान ऋषि इस वाक्यस्थ ह यह निपात प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक हिपात और स यह सर्वनाम आचार्य पिपला जी का परामर्शक है और हर शब्द उनकी प्रसिद्धि को बताता है तो उस समय ब्रह्म विद्या के श्रेष्ठ आचार्य के रूप में प्रसिद्ध जो आचार्य ऋषि जी हैं। उन्होंने ऋषि तान वाच ऐसा करिए। तो ब्रह्म विद्या के श्रेष्ठ आचार्य के रूप में प्रसिद्ध ऋषि आचार्य जी ने अप तान वाच उन्हें कहा और तान यह सर्वनाम परामर्शक हैं आचार्य पिपलाजी के पास बनकर के आए हुए सुकेश आदि ऋषियों का इसलिए ब्रह्मजिज्ञासु सुकेशादि छे ऋषियों को प्रसिद्ध आचार्य जी ने कहा क्या कहा कहा तो कहते हैं ये कहा कि भूय एव तपसा श्रद्धया श्रद्धा संवत्थ तो भूय एव इसमें भूय शब्द का अर्थ है पुनः का अर्थ है पहले भी ये साधन उनके अंदर विद्यमान हैं जिन साधनों से युक्त होकर के एक वर्ष निवास करने के लिए आचार्य पिपला जी सुकेशादि ऋषियों को कह रहे हैं वे साधन पहले से भी उनमें विद्यमान है और फिर से उन्हीं साधनों को करते हुए एक वर्ष निवास करने के लिए कह रहे हैं ऐसा भूय शब्द प्रयोग से निकल रहा है भस्म भसकर भगवान बताएंगे भी कि भूय एव यानि पुनरेव फिर से क्या करो कि तपसा यद्यपि आप पहले भी तपस्वी हो इसलिए तो ब्रह्म पर और ब्रह्मनिष्ठ हो अने अपर ब्रह्म के उपासना में लगे हुए हो जो राग तीव्र से ग्रस्त अंतकरण बहिकरण वाले हैं वे अपर ब्रह्म की उपासना भी नहीं कर सकते उनका तो चित्त रागद, रागद्वेशस्पद जो संसार की वस्तुएं हैं उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है इसलिए श्रुति ने कहा कि उपासना करने के लिए भी अपने मन को पहले शांत करो और फिर उपासना करो उपासना का फल भी है मन शांति उपासना का साधन भी मन की शांति है और उपासना का फल भी मन की शांति है स्थूल रागद्वेश से रहित मन का होना उपासना का साधन है और जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक सूक्ष्म रागद्वेश प्रयुक्त चित्त की चंचलता है वह ज्ञान में प्रतिबंधक है उसकी निवृत्ति उपासना का फल है उनके निवृत्त होने पर जो सूक्ष्म रागद्वेश प्रयुक्त चित्त की चंचलता नामक दोष है उसके निवृत्त होने पर जो मन शांत होता है वो है उपासना का फल और उपासना का साधनभूत शांति है जो उपास्य के स्वरूप में चित्त को समाहित करने के लिए अपेक्षित स्थूल राग द्वेश राहित्य। ओ शांति जिसके चित्त में हैं वही है वही श्रुति कहती हैं कि उपासना का अधिकारी है शांत उपासित शांत सन उपासिता हाँ, हाँ तो इसलिए आप अपर ब्रह्म उपासक हो का अर्थ है कि पहले से भी तपस्वी हो इंद्रिय संयम आपके अंदर पहले से भी है इसलिए उपासना में लगे रहें और ब्रह्म जिज्ञासु बने हो अब योगारूढ़ होने के लिए यानी ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए गीता का योगारूढ़ होना है ज्ञान योग को प्राप्त करना और उस ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए अपेक्षित साधन बताया क्षम योग कारण्य आरुरुक्षोर्मुने कर्म कारण्य आक्षा का कारण तो है योग योगक्षा का योग का यानि जिज्ञासा का कारण है कर्म कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से ब्रह्म जिज्ञासा होती है वैराग्य पूर्वक चित्त इससे कर्म उपासना के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होगा उससे विवेक होगा विवेक से वैराग्य होगा और ब्रह्म जिज्ञासा होगी इसलिए गीता ने कहा आरुरुक्षोर् मुनेर योगम कर्म कारण्य और योगारूढ़ से जो योगा हो गया का मतलब जिज्ञासु बन गया तो उसके लिए फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपेक्षित साधन है शम, सम योगाूढ़ समणचते ज्ञान प्राप्ति में कारण होगा योगाूढ़ होना है ज्ञान प्राप्त करना और उसके लिए शम साधन है इसलिए यहाँ पर इंद्रिय तथा मन का निग्रह रूप तप रू, तप से आप पहले भी युक्त हो अभी विशेष रूप से और भी एक वर्ष तक मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह रूप तप से संपन्न होकर के यहाँ मेरे आश्रम में निवास करें ये भूय एवं तपसा समवसरम, संवत्त संवत्स्यत इससे बताया जा रहा है और केवल मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह रूप तप मात्र नहीं साथ में ब्रह्मचर्य और श्रद्धा ब्रह्मचर्य है शादी और श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि तो आस्तिक के बुद्धि और ब्रह्मचर्य तथा तप रूप साधन से संपन्न होकर इनका अनुष्ठान करते हुए एक वर्ष तक आप यहाँ निवास करें ऐसा प्रसिद्ध आचार्य पिपला जी ने सुकेशादि छः ऋषियों को कहा और आगे कहा कि यथा यत, कामम प्रश्नान पृछत इन साधनों का अनुष्ठान करते हुए एक वर्ष तक यहां निवास करोगे तो एक वर्ष के अनंतर एक वर्ष बीत ये साधना के साथ तो फिर यथा कामं प्रश्नान पृछत का मतलब जिसको जिस अर्थ विषयक जिज्ञासा है वह अपने अपने जिज्ञास अर्थ विषयक प्रश्न आप हमसे करिए हमसे पूछिए अपने जिज्ञास अर्थ के विषय में ये यथा कामं प्रश्नान पृछत से कहा और आगे कहा कि यदि इति तो आप लोग जब अपने जिज्ञास्य को पूछोगे जिज्ञास के विषय में मुझे पूछोगे तो आपके उस जिज्ञास अर्थ को मैं आप लोगों को बताऊंगा यदि जानूंगा यदि विज्ञास्याम इसमें यदि शब्द सुकेशादि ऋषियों के जिज्ञास अर्थ का आचार्य पिपला जी को अज्ञान या संशय होगा इस अर्थ में नहीं है अपितु आचार्य पिपला जी का निरभिमानत्व अनोधत्य का अर्थ होता है निरभिमानत्व हा नम्रता को बताता उनके अज्ञान के लिए अज्ञान को प्रकट करने के लिए या जिज्ञास अर्थ के विषय में लोगों के जिज्ञास अर्थ के विषय में आचार्य पिपलाद जी को ही संशय होगा उस संशय को प्रकाशित करने के लिए नहीं अभी तो उनके सरलता को निराभिमानता को द्योतित करता है तो यदि आप लोगों के द्वारा जिज्ञास अर्थ को मैं जानूंगा तो जरूर वह सब आप लोगों को कहूंगा वह यानी युष्मान वक्ष्याम सर्व आप लोगों के जिज्ञास्य उस सब अर्थ को मैं बताऊंगा इति वाच इति कान्वय वाच के साथ करना भूय एवं से लेकर के वक्ष्याम यहाँ तक का वचन आचार्य पिपला जी ने सुकेशा आदि छे ऋषियों से कहा इस द्वितीय मंत्र विषय भाष्य को देखिए तान एवं उपगतान ह स किल हा अर्थ कर दिया किल किल का अर्थ है प्रसिद्ध और वो स का विशेषण है तो प्रसिद्ध जो आचार्य आचार्यपिपला ऋषि हैं, उन्होंने उवाचने कहा क्या कहा तो भूयने पुनरव यद्यपि यूय पूर्व तपस्वी तपसाइंद्रियसंयमेन तथा विशेष तो ब्रह्मचर्य श्रद्धयाच आस्तिक्यबुद्ध्या आदरवत संवत्सरम कालम संवत्स्यथ सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संतो वत्स्य थे कहा इसमें टीकाकार कहते हैं तथापि ये जो शब्द हैं इसका अन्वय तपसा इस पद के पहले करना ये व और तपसा के बीच में इसलिए टीका में लिखा कि तथापि इति अस्य तपसा इत्यतः पूर्व अन्वय तो तथापि इस पद का तपसा इस पद के पूर्व में अन्वय समझना कि यद्यपि यूयम पूर्व तपस्विन ये भूय शब्द के प्रयोग से जो अर्थ निकल आ रहा है वह बता रहे हैं कि यद्यपि पूर्वम पूर्व यद्यपि आप पहले से ही तपस्वी हैं तपस्वी, तपस्वी है ही तथापि यहां एव के बाद में और तपसा के पहले तथापि को लेना तथापि तपसा और तपसा का अर्थ कर दिया इंद्रिय संयम इंद्रिय संयम से और विशेषतः दहली दीप न्याय से विशेष विशेषतः शब्द का अन्वय इंद्रिय संयम रूप तप के साथ भी और ब्रह्मचर्य श्रद्धा के साथ भी होगा और यह यानि हमारे सानिध्य में तो यद्यपि आप पहले से ही तपस्वी हो तो भी विशेष करके इंद्रिय संयम रूप तप तथा ब्रह्मचर्य एवं श्रद्धायने यानी आस्तिक बुद्धिया आदरवंत तो आदर के साथ इन साधनों के प्रति आदर के साथ संवत्सरम कालम संवत्सथ यह अश्विन आश्रम में कैसे तो कहते सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संत संवत्स्य था तो गुरु शुश्रूषा परख हो करके एक वर्ष तक आप लोग यहा आश्रम में निवास करें ये विशेषतः शब्द के विषय में भी लिखते हैं कि विशेषतः पूर्वत्री अन्वय पूर्वत्रतः हिंम तपसा विशेष रूप से इंद्रिय संयमात्मक जो तप है शरीर कष्ट को सहन करना भी तप है लेकिन वो तप नहीं इंद्रिय संयम रूप जो तप उस तप से भी युक्त होकर के विशेष रूप से और ब्रह्मचर्य भी विशेष रूप से और श्रद्धा भी ब्रह्मचे... तीन साधन है यहां पर तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा इनके प्रति सब के प्रति विशेष कान्वय करना <खेगा> तो सम समय इसमें सम उपसर्ग का अर्थ कर दिया सम्यक यानी गुरु परासंत पर निवास करो और एक वर्ष के अनंतर क्या होगा तो कहते हैं ततो यथा कामम यो यश्य काम है तम अनिक्रम्य यथा काम शब्द का अर्थ होगा कि जिस जिज्ञासु की जो काम यानी इच्छा है जिस अर्थ विशेष जिज्ञासा है उसी अर्थ को आप पूछे तो यथा कामम शब्द का शब्दतः तो विग्रह करके अब तात्पर्य अर्थ बताते हैं यद विषय इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि निष्कृष्टम अर्थम आह यद विषय इति अनेन शब्दतः तो विग्रह करके यानि शब्दार्थ बता करके निष्कृष्ट अर्थ यानी जो अभिप्रेत अर्थ है यथा कामम शब्द से उस अर्थ को बताते हैं भास्कर भगवान यद विषये इत्यादि से तो यद विषये यस जिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान पृछत यानी आप छह लोगों में से जिसकी जिस अर्थ विषयक जिज्ञासा है तद अर्थ विषयक प्रश्न मुझे आप करें इन साधनों के साथ एक वर्ष निवास करने के बाद और आगे कहते हैं यदि हाँ? हाँ, वो आगे का प्रश्न है यहां नहीं प्रश्नानपरिष्ठ का प्र, वो नहीं आगे अंतिम आ रहा है कि प्रश्न निर्णयात निर्णयात्शीय तो आगे है कि यदि श्याम मूल में वाक्य उसका अर्थ करते हैं यदि तत यानी तत् युष्मत्पृठम विज्ञात आपके द्वारा पूछे गए अर्थ को यदि हम जानेंगे तो वो सब बताएंगे का मतलब यदि नहीं ज्ञान होगा तो एक वर्ष यहाँ रहना हमारा एक वर्ष ऐसे समय ये हो जाएगा बेकार ये संशय न करें इसके लिए भास्कर भगवान कहते हैं कि यदि शब्द का प्रयोग आचार्य पिपला जी को इन सुकेशादी ऋषियों के जिज्ञास अर्थ के अज्ञान या संशय का बोधक नहीं है अबितु आचार्य पिपला जी के सरलता का ज्ञापक है निरभिमानिता का ज्ञापक है, तो ये कह रहे हैं कि अनुद्धतत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्दों न अज्ञान संशयाथ यदि शब्द का प्रयोग आचार्य जी के अनुधत्व को दिखाता है अनुधत्तत्व का अर्थ है निराभिमानता न अज्ञान संशय अर्थ इनके जिज्ञास अर्थ विषय अज्ञान या संशय का ज्ञापक नहीं है यदि शब्द यह निराभिमानिता का ज्ञापक है अज्ञान या संशय रूप अर्थ का ज्ञापक नहीं है यदि शब्द ये भाष्कर भगवान को कैसे ज्ञात हुआ ये भाष्कर भगवान को पूछ सकते हैं न कोई उनके विद्यार्थी तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं प्रश्न निर्णयात अवसीयते इसका अवतरण है टीका में कि अज्ञाद अर्थत्वाभावे हेतुम आह प्रश्नेति अज्ञानाद्य अर्थत्वा भावे इसमें अज्ञानादि में आदि शब्द से लेना संशय को जो भाष्य में लिखा था ना कि अज्ञान अर्थ न तो अज्ञान और संशय या भ्रांति के आ, आ, आ, भ्रांति रूप अर्थ का द्योतक नहीं है यदि शब्द इसमें हेतु बताया जा रहा है प्रश्न इत्यादि से आचार्य पिपला जी को सुकेशादि के जिज्ञास अर्थ विषय अज्ञान संशय या भ्रांति नहीं है ये कहते हैं इससे निश्चित होता है कि इन छह ऋषियों ने जो जो प्रश्न किए उन सब प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक आचार्य पिपला जी ने दिया इससे निश्चित होता है कि इनके जिज्ञासा अर्थ विषय अज्ञान या संशय या विपर्य आचार्य पिपला जी में नहीं है ये लिखा कि प्रश्न निर्णयात अवसियत यानी निश्चीयते निश्चित किया जाता है यदि शब्द का अज्ञान या संशय रूप अर्थ नहीं है यह निश्चित किया जाता है आचार्य पिपला के द्वारा इनके सभी प्रश्न के निर्णय से निश्चित किया जाता है। आगे है सर्व ह ओ वह इति अने आप लोगों के द्वारा पूछे गए सब प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को दूंगा कहूंगा इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र की चर्चा संपन्न होती है भाष्य में टीका में एक वाक्य है अत्र इति शब्दों अध्यह यते यहां पर इति शब्द का अध्यार करना है प्रश्न निर्णयात अवसिय प्रश्न शब्द के पास में अत्र शब्द का अध्यार करना न अज्ञानार्थ क्यों तो अत्र प्रश्न निर्णयात अवसीयते ऐसा अत्र शब्द का टीकाकार कहते हैं अध्यार करें अत्र शब्दो शब्दों नाग्ञा प्रश्न निर्णयात हुआ या तो शब्द अध्याह ऐसा लगाना ये जो सर्व अह वह पृष्ठम वक्ष्याम इति यहाँ पर जो इति शब्द है इसका अन्व औषियते के पास भी करना इति हाँ। ऐसा और आगे हैं टीका में एक वाक्य की सर्व प्रश्नाम निर्णयात अज्ञादि असंभवात इतर्थ तो छह ऋषियों के छ के छह प्रश्नों का निर्णय आचार्य पिपलाजी के द्वारा दिए जाने से उत्तर दिए जाने से यह निश्चित होता है कि आचार्य विप्ला जी को अज्ञान या संशय इनके द्वारा पृष्ठ अर्थ के विषय में नहीं है आगे हैं तृतीय मंत्र का भाष्य तो भाष्य में प्रवेश करने से पहले तृतीय मंत्र का हम लोग उच्चारण तथा मूल का अर्थानुसंधान कर लें अथ कबंधी कायन प्रच्छ पृछ कुतो हवा इमा प्रजा इजा प्रजा इति तो अथ का मतलब तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा इन तीनों साधनों के साथ एक वर्ष आचार्य पिपला जी के सानिध्य में रहने के अनंतर ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा कत्य के प्रपौत्र कबंधी ने आचार्य पिपलाद जी के पास आकर पप्रछ या प्रश्न किया पूछा आचार्य पिपलाद जी से क्या पूछा तो कहते हे भगवन ये संबोधन है आचार्य पिपला जी के लिए कबंधी के द्वारा किया गया संबोधन हे भगवान कुतो हवा इमाह प्रजा प्रजायन्ते इति तो प्रजाते प्रजा ये जो ब्राह्मणादि प्रजा है यह स्थूल प्रपंच प्रजाश, लेना ये स्थूल प्रपंच कनेजाते तो इजाशद तो स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति किस कारण कौन से कारण से होती हैं स्थूल प्रपंच का कारण कौन है इति शब्द प्रश्न के समाप्ति का द्योतक भाष्य है कि अथ यानी संवत्सरा ऊर्ध्व कबंधी का उपेत्य उपगम्य प्रच्छ पृष्ठवान उपेत्य का अर्थ कर दिया उपगम्य पास में जाकर आचार्य पिपला जी को अपने पास नहीं बुलाया आचार्य पिपलाद जी के पास स्वयं गए और उनसे पूछा एक वर्ष के अनंतर कबंधी ने क्या पूछा कि हे भगवन कूत कस्मात कस्मात्वा इम ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते ते ब्राह्मणादी प्रजा शब्दित स्थूल प्रपंच कौन से कारण से उत्पन्न होता उत्पन? इसका कारण कौन है स्थूल प्रपंच का उत्पादयता <coughs> अपर विद्या इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार परम ब्रह्म ब्रह्म इति अस्मिन् प्रकरणे प्रजापति प्रजापतिकर्तृक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न प्रत्युसंगतिशंक प्रश्न प्रत्युक्तिपाया श्रुते तात्पर्य आह अपर तो कहते हैं प्रथम जो कंडिका थी इस उपनिषद की उसमें सुकेशा आदि छह ऋषियों का विशेषण था परम ब्रह्म ब्रह्ममाणा परम पर ब्रह्म अन्वेष माना जिज्ञासु तो परम ब्रह्मा अन्वेष इस विशेषण से इस प्रश्नोपनिषद रूप ब्रह्म प्रकरण का यानी ज्ञान कांड का उपक्रम हुआ तो उपक्रांते अस्विन ब्रह्म प्रकरणे। तो इस ब्रह्म के प्रकरण में प्रजापति कर्तिक जो प्रजा सृष्टि है तद विषय प्रश्न तथा उत्तर ये असंगत लगता है ब्रह्म प्रकरण में ब्रह्म कर्तिक सृष्टि तथा उसका उत्तर होता तब भी थोड़ी संगति लग जाती जन्मादेश से जैसे है यह तो आता जायंत वो ब्रह्म ब्रह्मकर्तृक सृष्टि है ब्रह्म ब्रह्मकर्तृक सृष्टि है सूक्ष्म सृष्टि सूक्ष्म प्रपंच और यहाँ सूक्ष्म प्रपंच विषयक प्रश्न नहीं इमा प्रजा शब्द से स्थूल प्रपंच को लेना और स्थूल प्रपंच है प्रजापति याने हिरण्यगर्भ गर्भ स्थूल सृष्टि है तो प्रजापति कर्तिक यानी हिरण्यगर्भ गर्भ जो सृष्टि उस विषयक प्रश्न तथा प्रजापति कर्तृिक स्थूल सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर ये दोनों ब्रह्म प्रकरण में असंगत प्रतीत होते हैं प्रश्न तथा प्रतिवचन प्रकरण में असंगत है प्रकरण के साथ इसका कोई प्रथम प्रश्न तथा उसके उत्तर का संबंध प्रतीत नहीं हो रहा है इस प्रकार की आशंका हुई तो इस आशंका का समाधान करने के लिए और प्रथम प्रश्न तथा उसके उत्तर रूप श्रुति का ब्रह्म के साथ ब्रह्म प्रकरण में संगति दिखाने के लिए संबंध बताने के लिए उसे सुसंगत दिखाने के लिए प्रथम प्रश्न तथा उत्तर रूपा प्रथम प्रश्न की उत्तर रूपा श्रुति को ब्रह्म प्रकरण में सुसंगत दिखाने के लिए प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर रूपा श्रुति का तात्पर्य वर्णन करते हैं भास्कर भगवान अपर विद्या इत्यादि से ये यहाँ पर टीकाकार ने लिखा कि परम इति ब्रह्म प्रकरणे तो ब्रह्मांवेशन्वेष माना इस शब्द से उपक्रांत यानी प्रारंभ किया गया जो ब्रह्म प्रकरण है ज्ञान कांड है उसमें प्रजापति प्रजापतिकर्तृक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न तथा उत्तर की असंगति विषयक आशंका करके प्रश्न प्रति उत्ती रूपाया श्रुते प्रश्न तथा उत्तर रूपा जो श्रुति है प्रश्न से लेना प्रथम प्रश्न स्थूल सृष्टि विषयक प्रश्न तथा उसका उत्तर रूप जो श्रुति है प्रथम प्रश्न और उसका उत्तर रूपा श्रुति उसके तात्पर्य को भष्कर भगवान कहते हैं तात्पर्य से ब्रह्म प्रकरण में प्रथम प्रश्न तथा उत्तर उपाश्रुति की संगति लग जाएगी इसीलिए तात्पर्य बताया जा रहा तो भाष्य में है अपर विद्या कर्मणो हो समुचित योर य गति ही। वक्तव्यम इति तदर्थो अयम प्रश्न तो जो अपर विद्या है और कर्म है ये दोनों कैसे तो दोनों का विशेषण है तो कर्म अपर विद्या है उपासना दो विद्या बताए ना मुंडक उपनिषद में प्रश्न उपनिषद जिनका व्याख्यान है जिसका व्याख्यान है ऐसे मुंडक उपनिषद में परा और अपरा दो विद्याए बताई उसमें अपरा विद्या हैं कर्म तथा उपासना यह कर्म को अलग कह रहे हैं इसलिए अपरा विद्या से लेना अपरा विद्या विशेष जो उपासना तो अपरा यानी उपासना तथा कर्म इन दोनों का समुच्चय अनुष्ठान होता है इसलिए इन्हें कहा जाता है समुचितयोर यानी साथ साथ अनुष्ठित जो कर्म तथा उपासना उनका य्यम कार्यम, कार्यम यानी फलम तो समुच्चय अनुष्ठान का जो फल है तद वक्तव्य उसे बताना चाहिए इति तदर्थो अयम प्रश्न उसी के लिए यह प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर रूपा है केवल कर्म और उपासना समुचित कर्म का फल एवं यागति गति शब्द से लेना मार्ग को तो केवल कर्म का फल जिस मार्ग से प्राप्त किया जाता है वह मार्ग और केवल कर्म का फल इन दोनों को भी बताना चाहिए तथा केवल उपासना और कर्म उपासना समुचित कर्म इन दोनों का भी फल तथा उसके प्राप्ति का मार्ग जो है उसे बताना चाहिए इसी के लिए यह प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर रूप श्रुति है का मतलब जो वेद के द्वारा बताए गए साधन हैं तीन केवल कर्म और उपासना समुचित कर्म और ज्ञान इनमें से केवल कर्म और उपासना समुचित कर्म और केवल जो सकाम उपासना है इनका फल है संसार और इस संसार का प्रापक जो मार्ग हैं, वो हैं संसार प्राप्ति में और कर्मों से लेना है शास्त्रीय कर्म तो शास्त्रीय कर्म प्राप्ति का मार्ग है कर्म फल प्राप्ति का मार्ग है दक्षिणायन मार्ग और कर्म उपासना समुचित कर्म का फल प्राप्ति फल है ब्रह्मलोक और उसकी प्राप्ति का मार्ग है उत्तरायण तो स्वर्ग तथा स्वर्ग प्राप्ति का साधन दक्षिणायन मार्ग ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन उत्तरायन मार्ग इन्हें बताने के लिए प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर है। तो इनको क्यों बताया जा रहा है यहां पर शास्त्रीय केवल कर्म का फल तथा उसके प्राप्ति का साधन मार्ग उपासना समुचित कर्म का फल ब्रह्मलोक और उसकी प्राप्ति का मार्ग उत्तरायण मार्ग इन्हें क्यों बताया जा रहा है तब भी तो इनका भी तो ब्रह्म प्रकरण में क्या संबंध होगा तो यह संबंध होगा कि कर्म केवल कर्म तथा उपासना समुचित कर्म का जो फल है संसार ब्रह्मलोक पर्यंत का उसके प्रति जो वैराग्यवान है वही ब्रह्म प्रकरण का अधिकारी है यह ज्ञापन करने के लिए प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर रूप श्रुति हैं प्रथम प्रश्न और उसका उत्तर है ये ससाधन ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करना है ना तत्व ज्ञान का ससाधन तत्व ज्ञान को बताना है उसमें तत्व ज्ञान में प्रधान साधन होता है संसार के प्रति वैराग्य और वो संसार है ब्रह्मलोक पर्यंत और उस ब्रह्मलोक पर्यंत संसार के प्रति जो विरक्त है वह मोक्ष का अधिकारी है इसे दिखाने के लिए साधन क्या नाम संसार का वर्णन करने वाला यह प्रथम प्रश्न और उसका उत्तर है उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए वर्णन है जैसे साधन अध्याय के प्रथम पाद में आवागमन की चर्चा क्यों है तो ब्रह्म विद्या के साधन आवागमन युक्त संसार के प्रति वैराग्य का ज्ञापन करने के लिए साधन अध्याय का ब्रह्म सूत्र के प्रथम पाद हैं ऐसे ही यहाँ पर प्रथम प्रश्न छह प्रश्नों में से कर्म उपासना के फल फलभूत संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है और द्वितीय तृतीय प्रश्न को बताया गया था उपासना जो प्राण आदि उपासना है इस फल की प्रापक उसका वर्णन करने के लिए है द्वितीय प्रश्न तृतीय प्रश्न साधन को बताने के लिए पहले फल को बताने के लिए ये और इस फल का प्रापक साधन विषयक तृतीय चतुर्थ प्रश्न रहेगा और पंचम प्रश्न रहेगा आ, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म विद्या का जो साधन है प्रण उपासना तद विषयक प्रश्न और उत्तर है ये द्वितीय तृतीय प्रश्न वो है और चतुर्थ प्रश्न है तत्व तो विषयक तत्व तो ज्ञान विषयक जब संसार के प्रति वैराग्य हो जाए तो द्वितीय तृतीय प्रश्न ससाधन संसार को बताने वाला हुआ और उस ससाधन संसार के प्रति विरक्त को तत्व जिज्ञासा वास्तविक रूप से होगी वह तत्व जिज्ञासा शांत करने के लिए तत्व का स्वरूप वर्णन करने वाला तत्व वर्णन करने वाला चतुर्थ प्रश्न उसका उत्तर है पंचम प्रश्न है तत्व ज्ञान के प्रति उत्पत्ति में तत्व प्रतिपादक वाक्यों को सुनने पर भी तत्वज्ञान नहीं हुआ तो चित्तस्थ दोष विशेष का निवर्तक उपासना को बताने के लिए पंचम प्रश्न उसका उत्तर और षठ प्रश्न है ये तस्मा जाएते प्राण इत्यादि अन्य मुंडक मंत्रों का व्याख्यान ये पहले बताया था ना तो ये जो प्रथम प्रश्न है संसार का वर्णन कर रहा है संसार के प्रति विरक्त करने के लिए ब्रह्म विद्या का अधिकारी का जो विशेषण है साधन चतुष्टय उसमें प्रधान साधन है वैराग्य उसे दिखाने के लिए यह बता रहे हैं टीकाकार तेषाम असो इत्यादि से तो टीका को देखिए लेकिन टीका है लंबी पूरी इसी पर टीका है अपर विद्येति इस प्रतीक के बाद में वो लंबी है अभी ये हैं दो मिनट हम लोगों के पास इतने में नहीं होगा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग टीका पर कल और फिर चौथे मंत्र का प्रारंभ भी करेंगे ओम भद्रं भद्रंगणे भी ही